मान की जयलो भाई की <coughs> दुआ संख्या नौ <नो> के बाद <coughs> दुआ संख्या नौ कभु जानी कैकयेयजानी कथमता सुग्रह गए भवानी का ही प्रबोध बहुत सुखदीना सुन निज भवन गमन हरिचीना सिंधु जग मंदिर गये सुर नर नार सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ दुज लिये बुलाई आज सुभरी सुदिन समुदायी सब दुज देह हर से अनुशासन रामचंद्र बैठी सिंहासन मुनि के वचन सुहाए सुनत सकल दि प्रणयति भाए साई वचन मृदु बिप्रयणिका राम राम अभिषेका रमनवर विनम्बन की जय महाराज कहां तिलक करी जय बम मुन कह सुमंत्र सन सुनत चल उाये चतयन बहुबाज गज तुरंत संए तहां धा पठय पुन मंगल द्रव्य मंगायेत वशिष्ठ पद पुनशिर न आय हुआ राम चंद्र की जय अयोध्या में भगवान श्री राम जी नगर के बाहर से नगर के अंदर आ गए गुरुजनों से मिलिये भरत जी आदि सबसे मिलिए नगरवासियों से मिलिए नगर मिल फिर सब माताओं से मिले भगवान के साथ में जितने बावर भालू देव लोग थे ये सब भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया माताओं को प्रणाम किया और भगवान के आरती वगैरह हुईवर हुई ये सब कार्य होने के बाद तो भगवान राजभवन पहुंच गए अब जो भवन में पहुंचते हैं तो कहाँ जाते हैं भगवन तो माताओं के भवन है उनका अपना भी भवन है तो कहते हैं सबसे पहले कई के भवन में पहुंचे पर कल के लगानी, तो भगवान ने समझा कि देखो सबसे मिले लेकिन कैके के मन में बड़ी लज्जा ग्लानी लग रही है हम से अपराध हो गया कि हम इस प्रकार से बन जाने के लिए भगवान को वरदान मांगा ये बहुत गलती हुई तो अपने उस गलती को पश्चाताप कर रहे थे करते ही और वो करती रही पहले से भी बहुत से समझ में आया कि हमने ये गलत कार्य किया है तो पश्चाताप होता भगवान ने भी देखा कि कहते यह बहुत लज्जित है तो उसके, उसके मन में जो लज्जा के कारण अपराध के कारण तो एक प्रकार का हृदय में घाव था भगवान उसे पूरा करने के लिए सुनते हैं प्रता रह गए भगवानी भगवानी भवानी में संतर जी पार्वती जी को संबोधन करके कहते हैं कि भगवान सबसे पहले कई कई के भवन में गए तो वहां कई कई कहते हैं कि देखो यहाँ जब से भरत जी न्याार से लौटे उनको मालूम हुआ कि कई कई ने इस का वरदान मांगा है कि भगवान राम बन जाए उनके कारण से बन चले गए हैं तब से कई कई के भवन में भरत भी नहीं है, गई नहीं गए और कभी उनको माता करके उनको संबोधन भी नहीं किया उन्होंने शत्र को जरूर वहां पर लगा दिया था सबके ड्यूटी कर कि माताओं की सबकी सेवा में वो रहें उनकी देखभाल करें सत्यघ्न जाते रहे सत्य देखभाल करते रहे लेकिन भरत जी कभी ही कई कई के पास गए नहीं, नहीं। तो एक तो भरत जी के द्वारा कई कई का इस प्रकार का त्याग वो भी भगवान को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और फिर दूसरे ओर यह कई कई स्वयं लगभग थी तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था तो उनके सबके मन की यानी को दूर करने के लिए भगवान उनके घर में जाते हैं सबसे कहिए मैंने कौशल्या तो मां के घर में नहीं जाते उन्हीं के आ जाते हैं इसलिए प्रथम जोड़ा प्रथम पास रह गए भगवान पहले कहके गए और जाकर के हम कुछ दिखाई दिया कह के मन में ज्ञानी दुख है उसको पहले दूर करना चाहिए इसलिए उसको जाकर के समझाया भी जाया आयु प्रबोध बुद्ध सुखदीना प्रबोध को हमने उनको ज्ञान दिया बोध ज्ञान ज्ञान की बात बताइए उनको सब कहती मां को कहा कि देखो दरअसल में हमको तो इन साचरों को मारना ही था रायण आदि से उपद्रवी थे देवताओं से बहुत पीड़ित थे इसलिए हमको तो बन जाना था और कोई ना कोई बहाना बना करके निषाचरों को मारना ही था तो हम चाहते थे इसी प्रकार का वैसा तुमने बरदान मांगा तो प्रदान जो तुमने मांगा वो तो कोई अनुचित नहीं मांगा वो तो ठीक ही किया हमारा काम सुख हो गया मैंने हम वैसे यहाँ से कल करके जाकर जरूर कुछ में जा रहे क्या बात है ये सब समस्याएं आती हैं जब तुमने हमें बन के लिए प्रदान मांग दिया तो हमें आसानी से बन के लिए व्यवस्था बन गई चाहे व्यवस्था बन में हम रहे वो बहुत अच्छा हुआ इसलिए तुम्हारा प्रदान मांगना कोई गलत नहीं है औ सोधी कैके का हमें से क्यों इस प्रकार की गलती कराई हमें क्यों इस प्रकार से बोले हमारे हुई। तो बड़ी तो कहा कि इसकी बात सरस्वती है देवताओं की है देवताओं ने सरस्वती को भेजा मंत्रा को बुद्धि को बदला मंत्रा ने तुम्हारी बुद्धि को बदला तो ये भी सभी इसी प्रकार का वो नहीं था और कोई ज्यादा दोष किसी कई कई का नहीं कहने का है किसी और नहीं था नहीं था। सरस्वती को भी दोष नहीं देने का है देवताओं को भी नहीं देने का है सब अपने अपने प्रारब्ध के बात है तुम्हारे साथ इस प्रकार का प्रारब्ध था कि इतने दिन तक तुम्हें ये निंदा हम खेलेंगी और उसके लिए दुख सहना था तो वो हो गया लेकिन ये सब शब्द वो हो अपने अपने कर्मों का फल है और जैसी परिस्थितियां होती उसी प्रकार से होता है इसमें कहीं कोई दुख मानने की कोई बात नहीं है तो तुम प्रसन्न हमारे मन में तुम्हारे प्रति दुख भाव है तुमने कोई गलत कार्य किया ऐसे मन मेरं समाप्त हुई बात हमारे नहीं ये सब में ने समझाया क्योंकि <coughs> कहीं कहीं तो कहते हैं ये भी कहा कि रा, रामायण में रामायण तमाम है बहुत कथाएं यही सब विस्तार कथाओं में है कहीं कहीं ये भी कहा भगवान ने कहा कि तुमने तो बड़ा फेवर किया पक्षपात किया कि देखो हमने तो जन भेज करके केवल अपने शरीर की ही रक्षा करने मात्र का कार्य रह गया काम हमारा कम कर दिया और भरत के ऊपर इतने राज्य का भार सौंप दिया तुमने तब भरत बिचारा भर छोटा भाई कमजोर और उसके ऊपर इतना भार लाद दिया तुमने तो ये तो हमारा तुम्हारे ऊपर जन्म से ही बड़ा प्रेम था इतना तो प्रेम भरत तो नहीं था इसलिए तुमने तो हमारे साथ अपने दिया दिया दिया। तो में अपने प्रेम के कारण से पक्षपात करके दंभी तुमने तो हमारे साथ भलाई किया तुमने हमें कहा क्या करना था भगवान कहते हैं तो पहले अपने सभी भाषा रक्षा करने की और क्या तो करना और भक्त को तो सारे राज्यों रक्षा करने का भी चल है तो उनको ज्यादा तुमने भाव उनके सर के ऊपर लाद दिया जो करने के उनके सक्षम देने के होने के लिए सौंप दिया ऐसे बोला हूं तो ऐसे अनेक युक्तियां देकर के भगवान ने कई कई को समझा दिया कि देखो इसमें कुछ दुखी होने की बात नहीं ये है एक सब संसार है इसमें कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल घटनाएं होती रहती हैं और सब जब लोगों को जो जो कार्य करने पड़ता है, उनमें कभी प्रिय करना पड़ता पड़ते कुछ अप्रिय कार्य भी करने पड़ते हैं, हैं तो इसके लिए कोई दुखी होने की ज्ञाई मानने की आवश्यकता नहीं है एक प्रकार से ये भी है कि ये ऐसा कठिन काम था हमको बनने भेजने का कि और कोई करने में इतना सक्षम नहीं था जितनी आपकी ये और कोई कशिया माँ भी नहीं कर सकती थी दूसरी माँ नहीं कर सकती थी महाराज दशा के नहीं कर सकते थे वो कार्य तुमने कर दिया बन में भेजने का इतना और ये एक प्रकार से बदलावने का जो दुख है वो तुमने तो सहन कर लिया कह लिया तो जब कोई महान कार्य होता तो कुछ न कुछ उसके साथ में कठिनाइयां भी आती हैं उसकी निंदा इत्यादि भी होती है तो उसके लिए लोगों को विष भी पड़ता है लेकिन लोक कल्याण के लिए वो सब करना उचित ही है ये सब करना चाहिए ये बदनामी सोच करके कि हमारी बदनामी होगी हम तो लोग क्षमता करें जो हमारे संबंध में तो ऐसे सोच करके जबकि लोक कल्याण का कार्य नहीं करता तो सात कार्य कहते हैं कार्य कोई बहुत बार नहीं दुर्ग जैसे कोई व्यक्ति जो लोग तो संस्थाओं में कार्य करे समाज सेवा का के करे तो समाज सेवा में कार्य करे ये तो हमारे कार्य करने में तैयार के लोग बात क्या कहेंगे देखो हाँ, एक और प्राथमिक आया देखो ये अपना मतलब से करना चाहता होगा कोई जरूर इसका कोई अपना मतलब होगा नहीं तो ये क्यों भागा दवा पर रहा है क्यों कर रहा है ऐसे करके लोगों लोग उपास करेंगे ये निंदा करेंगे तो हम क्यों करें क्यों निंदा कर क्यों लोगों को प्राप्त करें अपने गर्व शिक्षा का आराम में हो तो आप तर ये तरीका ये विचार करना बिल्कुल गलत इसमें कुछ ऋण मात्र भी इसमें सत्यता नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है व्यक्ति को निंदा हो तो में हो तो अपने हृदय शुद्ध साध करके लोक कल्याण के कार्य में प्रबुद्ध होना चाहिए ये जरूर है कि कार्य करे तो समय अपनी सफाई रखें जहां तक हो मैंने उसको छिकारा फिटारा करके बातें रखें जितनी बात हो सब ओपन रहे सब लोगों को देख देखरेख जानकारी में रहे इसलिए रहे। रहे तो रहेगा तो उसका कहीं कोई निंदा करने की ज्यादा अवसर नहीं होगा कम से कम जो लोग निकट के लोग होंगे तो सब जानते होंगे तो क्या इसमें कोई कोई गयू नहीं की है इसलिए कहते हैं वैक्री ने इस प्रकार से लोक कल्याण कार्य कर भगवान में जो किया वो तो भगवान ने की उन्होंने स्वयं किया बांधव ने किया रामायण लंका को मारा लेकिन उसमें ग्रह हो सब भगवान को तो प्रशंसा होत हुई यशी की बहुत हुई बांधवों की खूब यशी की हुई लेकिन निंदा का भाव तो सहन करना पड़ा क्योंकि जबकि किन्ने पेट उसी ने किया उसी ने किया लेकिन निंदा उसे सहन करनी पड़ी तो ये भगवान ने सब बात करके इसे बहुत देर बात की और खुद उसको सबको समझा दिया तो बहुत सुख दिन था तो, तो तेके मन, के के मन ने जो ये बात शंका थी कि भगवान के मन में कुंठा होगी कि देखो उनको बन भेज करके इतनी तकलीफ में डाला तो वो उसके मन से बाहर निकल गया उसने देखा कि भगवान निष्कट होकर के हमारा साफ साफ न होने के उनके मन में कोई दुराभाव हमारे लिए नहीं है ये सुनकर केसन्न उसका दुख, दुख दूर हो गया चक्कर कहते उसके बाद फिर तंज भरण गगन हरि की तरीके तो तो के शोक का हरण किया और फिर उसके बाद अपने घर गए हरी इसलिए जो उन्होंने शोक हरण किया नहीं। तो नहीं और अपने भवन पहुंचे अपने भवन पहुंचे के मैंने और उनका जो वो कनक भवन करके कल है भगवान का वो तो उनका अपना भवन है जहां वो अपने वास करते जब बन की बात आई थी तब तो वहीं सुमंत्र पहुंचे थे और वहां से भगवान को गुले लाए थे ला के महाराज दशक के सामने प्रसिद्ध किया था और फिर वहीं से फिर वो तो हो महाराज की आज्ञा हुई तो उसके बाद में कौशल्या माया इत्यादर करके प्रदम चले गए तो जहां से समन्त्र लगा रहे थे वो उनका अपना भवन कनक भवन था मैंने कौशल्या जी का भवन हुए जहां पर है वो उनका अपना भवन नहीं है उनका भवन अपना अलग था कनक भवन स्वप्न घर वहां पर घर को विश्राम किया तो इसलिए ये भी कहते हैं कि इसके बाद पर भगवान श्री राम जी कौशल्या चले उसके बाद वे अपने भवन के माने कौशल्या जी के भवन में चले गए ये भी आप लगाओ लगा चले लो जो तो भवन गवन हरिटीना पहुंच लेंगे लेकिन यहाँ पर तो सिदाजी बहुत स्पष्ट नहीं करते हैं अब आने की तो यहां पर जो ये बात यहाँ तक आकर समाप्त हो जाती है उपसंहार के रूप में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो भ्रत मिलाप के जो आख्यान था या प्रतना था वो यहां पर पूरा हो गया तो कहते हैं कृपा तो संघ जब मंदिर गए जब भगवान श्री राम जी अपने अपने भवन तो में चले गए कनक तो भवन में पहुंच गए पूर्णार सुखी सब भये तो नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो कह बात हुई कुछ लोग इसमें तुलसीदास के ऐसे लिखने में करने लगते हैं वो तो कहते हैं कि इसका नाम है तुलसीदास का कहने का तात्पर्य है कि नगर के इस कोई बुरोसा कर रहे थे क्या शंका कर रहे थे अरे भगवान गए तो कहती है कि धर्म के अंदर कभी ऐसा तो नहीं कहती कि घर में जाकर के फिर कोई वहां मंत्रा हो कहते ही इसे पूछे क्या आप भी भरत जी का राज्य कहना है उनको देना हो और हमें वहां न रहने की बात सुगमता दिखाई दे तो हम कहीं अन्यत्र चले जाएंगे और भारत को तुम राज्य देो और कहीं कहीं कहीं ऐसा ही न करे और भारत का राज्य कंटिन्यू करे अब भगवान श्री राम जी को राज्य न मिले ये शंका अयोध्यावासी करने लगे तो जब तक कहकर भवन से नहीं निकले भगवान तो तब तक शंका होकर के अयोध्यावासी द्वार पर खड़े प्रतीक्षा करते रहे और जब भगवान चले गए प्रकाशन जब मंदिर गए जब अपने घर चले गए तब अयोध्यावासियों को शांति मिली इसके मैंने भगवान राम को वापस नहीं जाना है आ गए हैं तो अब यहीं रहेंगे और हो सकता है की इनको अभराज तलस तो भी हो जाए इसलिए तो फिर नर नार सुखी सब भरे इसलिए नगर की स्थिति संतुष्ट हो गए अब भगवान रहेंगे यहाँ पर वापस जाने वाले नहीं उसके बाद में दूसरा प्रसन्न कारण होता है कि गुरु बश्ध के लिए बुलाई बसे ने गुरु में उन्हें दिप्रो को बुलाया तो कई है उनको और आज सुघड़ी शुद्ध में समु और उनसे सबसे कहा कि आज बहुत सुंदर घड़ी है मैंने लग्न इस प्रकार की है जब भगवान का राज्य राज्याभिषेक हो सकता है अच्छा दिन भी है सुबह में समुदायी मैंने जितने नक्षत्र आदि हैं वो जब जिनको की देखा जाता है वो सब सब सब समुदाय विचार के, सर, सर तो के हैं वो सब सब अनुकूल है सब ठीक है इस तरह भगवान राम का राज्यभिषेक अब हो सकता है सब बुद्ध देव हर से अनुशासन इस देश सभ्य प्र लोग आज है आज्ञा जो अनुशासन दो तो रामचंद्र बैठेगी सिंधासन तब तो भगवान श्री रामचंद्र जी को सिन्धासना रूढ़ कर दिया जाए उनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए राज तिलक उनका कर दिया जाए अब तीसरी बात भी ये नहीं कहते हैं कि उस काल हो गई भगवान राम अपने भवन में चले गए पर दूसरे दिन की बात है या तीसरे दिन की रात है ये नहीं कहते कंटिन्यूटी में बात उसी प्रकार चली जाती है ऐसा लगता है जिस दिन भगवान राम आये तो उसी दिन फिर राज तिलक की भी व्यवस्था होने लगी लेकिन देखते हैं ही कि वो दिन तो बहुत बड़ा दिन हो गया था उसी दिन भगवान राम जनका से चले उसी दिन भगवान राम प्रयागराज पहुंचे संगवीर पर पहुंचे उसी दिन भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा हनुमान जी लद करके फिर संगवेर पर पहुंचे फिर भगवान बाजाम से चढ़ करके आए और फिर अयोध्या में इतने लोगों से मिल भी लिया ऐसा लगता है कि वो दिन पूरा हो गया समझा हो गई घटनाओं का क्रम तो देखें तो ऐसे ही लगता है कि तो उस दिन होते होते कर एक एक यहां तक जाते हुए और भगवान राम को अपने कनक भवन में पहुंचते पहुंचते संध्या जरूर हो गई थी रात्रि हो गई हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं इसलिए उस दिन राजक्रत की संभावना कम दिखाई दे रही है <coughs> वाल्मीकि की कथा से पता चलता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन वर्ष स्वी ने ये आयोजन किया कि भगवान के राम जी के राजस्थलक की व्यवस्था की जाए लेकिन तुलसी राज के उस दिन का समाप्त होना और दूसरे दिन का प्रारंभ होना इत्यादि कुछ नहीं कहते कथा उसी के क्रम में आगे बढ़ती जाती है तो अपने मन से समझ लें चाहे उस दिन को माने चाहे दूसरे दिन को माने लेकिन इस दिन भी जो घटना घटती है राजस्थलप की वो तो इतनी लंबी चौड़ा कार्यक्रम है कि उसी दिन वो भी कार्यक्रम पूरा हो जाए मुश्किल दिखाई देता है इसलिए ये समय में अपने आप के फिर दूसरा दिन जब हुआ तब फिर वशिष्ठ जी ने सब मित्रों को बुलाया और फिर उस प्रकार का विचार किया कि तो भगवान राम को रास तल कर दिया जाए तो हम अपने विचार करने के लिए सुगमता के लिए ये मान सकते हैं कि ये दूसरे दिन की घटना है एक दिन तो भगवान श्री राम जी जी सुनाए उस सुनावे और तो दूसरे दिन कार्यक्रम होगा का। जिस दिन भगवान राम गए थे उसी बन गए थे उसी दिन लौट करके भगवान अयोध्या में आ गए और जहां चौटेई के भवन से बन प्रस्थान की यात्रा प्रारंभ हुई थी आकर के भगवान ने चौतई भवन में उस यात्रा का समापन भी किया ताकि देखो चौदह वर्ष में अब एक दिन भी कम नहीं रहा पूरे चौदह वर्ष हो गए हैं और लौट करके हम आ गए आपका वरिदान पूरा हो गया उसमें कोई जरा भी ऐसा नहीं कि चौदह वर्ष चार दिन घुमाओ और आ जाओ और हो गया उत्के दिन में तुम्हारी बन की यात्रा ऐसा कुछ नहीं चौदह वर्ष के न पूर्व करता एक दिन भी कम नहीं। ऐसे करके और जहां से प्रारंभ की थी यात्रा वहीं समाप्त करे एक भवन में जाकर के यात्रा पूरी हो गई अब जब ये कार्य संपन्न हो गया तो अब दूसरे दिन बशनों से साब भगवान का राज्याभिषेक कर दिया तो नहीं तो नहीं राजा विषय की घटना को देखते हैं तो विचित्र बात दिखाई देती है भरत जी जब भगवान बंद चले गए और भरत जी जब नन्याल से आए और महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार का कार्य संपन्न होकर के शिव हो गई तब तो भरत जी को राज्य व्यवस्था करने के लिए राज्य तिलक करने के लिए दर्श जी ने सभा बुलाई सभा भवन में गए जहां राज्यसभा है वहां राज्यसभा में पहुंचे वहां बैठे सब लोगों को बुलाया भरत जी को बुलाया शत्रुघ्न आए और सब जो नगर के जितने महाजन लोग थे उन सब लोगों को बुलाया माताओं को भी बुलाया मंत्रियों को बुलाया सब बड़ी पूरी सभा सब रहे थे तो वहां पर दशरथ जी ने फिर भाषण दिया कहा कि अब देखो कि जैसी की घटना हुई है महाराज दशक का जैसा आदेश उसके अनुसार भारत का राज तुलना चाहिए तो वो समय तो विशाल सभा हुई तो और उस सभा में डिस्कशन भी हुआ मैंने भरत जी ने भी अपना मत व्यक्त किया फिर और लोगों ने भी अपने अपने मत व्यक्त किए लोगों ने वशस् जी की बात का समर्थन किया जब फिर भरत जी ने अपना कर रखा अपनी युक्तियां रखी तो फिर नगरवासियों ने भरत जी के मत का भी समर्थन किया और चित्रकूट जाने की तैयारी हुई लेकिन इस बार देखते हैं कि भगवान राम का राज्य तिलक करने के लिए न कहीं कोई सभा और न कहीं विचार न कहीं कोई बात न कहीं कोई चर्चा सीधे वशिष्ठ जी के जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सारी शक्ति उनके हाथ में हो वशिष्ठ जी का आदेश कि महाराज भगवान श्री राम जी का राज तिलक होगा अगर चाहिए तो वह स्वयं इतना ज्यादा अपने आप से कि हमा, हमारी ओर से आदेश राज तिलक हो ऐसे नहीं बोलते उसको सवा मार्ग बना लेते हैं अपने सज्जन लोगों को जैसा कार्य करने की व्यवस्था होती है महापुरुषों को वैसे कर लिया उन्होंने अपने मित्रों को बुलाकर करके उनसे हामी भरवा ली मित्र बंद और जितने भी हैं यहाँ के उन सब को उनसे बुलवाया और उनसे कहा कि देखो अब तो बहुत अच्छा शुभ ना गया भगवान श्री राम जी का राज्य विशुक है उन्होंने ये नहीं पूछा इसी से कि अब चौदह वर्ष जीत गए हैं तो भरत जी को राजा बना रहना चाहिए अथवा भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए इस पर लोगों का क्या मत है कोई मत की बात है न मंत्री से पूछना न जंतरी से पूछना राम भगवान राम से पूछना न भरत से पूछना किसी से नहीं पूछना भगवान राम क्या जहां उन्होंने राज्य राज्याभिषेक तो होगा ही तो पहले बता दिया ये कह दिया क्या तो अब अच्छा दिन है अच्छी घड़ी है तो कहो तो इस घड़ी में राज्य राज्याभिषेक कर दिया जाए तो सब लोगों ने कहा अच्छी घड़ी है तो राज्यभिषेक करी मैंने राज्यभिषेक कर दिया गया न कर दिया जाए इसका विकल्प नहीं है विकल्प इस बात का घड़ी अच्छी तो इस घड़ी में कर दिया जाएगा इससे ये चलता है कि जब वो चित्रकूट में भगवान राम वहां थे भरत जी वहां गए थे वशिष्ठी इत्यादि थे मंत्री भी सब लोग थे अन्य अयोध्यावासी भी सब थे और वहां अनेक बैठकें हुई और सबसे अंत में बैठक जो थी हुई जिसमें कि निर्णय भगवान राम का ही संकेत हुआ और भरत से कहा कि देखो भरत तुम अपने धर्म का पालन करो और हमें भी अपने धर्म का पालन करने दो हुँ? तो भरत समझ पाए कि हमें अपने धर्म का पालन क्या करना है इनका क्या करना है और ये भी भरत जी से भगवान ने कह दिया कि चौदह वर्ष तक तुम तो बड़ी कठिनाई है और वो फिर अब कठिनाई आई है तो भाई की कठिनाई भाई सहन करेगा सहायता करेगा इसलिए इतनी कठिनता को तुम भी स्वीकार करो तो वही वो स्वभाव निर्णय हो गया था कि चौदह वर्ष तक राज्य व्यवस्था का उसका भारत देखने का कारोभार भरत जी भगवान के स्थान पर करेंगे और तो भरत भी राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं भगवान की पादुकाएं लाकर के उन्होंने रखी है इसलिए केवल पादुकाओं का आदेश मान करके कितने दिन तक राज्य का कार्य एक प्रतिनिधि के रूप में भरत जी कर रहे हैं ये बात अभी तक थी उस तो घटना को अगर ध्यान में रखें तो इसके माननी ये है कि इसी चौदह वर्ष समाप्त होने भर की प्रतीक्षा की बात रह गई थी उसके बाद ये निर्णय था ही था कि जब भगवान राम जी आएंगे तब फिर भगवान श्री राम जी फाजूका के स्थान पर भगवान श्री सिंहासन के विराजमान होंगे उसमें कोई भरत से न पूछने की बात थी न भगवान राम से कोई पूछने की बात थी और कोई सभा करने की आवश्यकता थी चौदह वर्ष पहले जो सभा का अंतिम निर्णय था वो आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है दस इसलिए कोई समाज नहीं आवश्यकता देखिए बस गौरव वर्ष स्वी ने विप्रह को बुला करके दिन की बात जरूर बता दी कि आज सुबह के वित्र तो बताते हैं बहुत सुभाग जैसा बताते हैं आज अच्छा दिन भी है अच्छी घड़ी भी है और सभी नक्षत्र महोत्सव सब जो हैं अनुकूल में इसलिए आज भगवान श्री राम जी पर आज्ञाभिषेक दे कर देना चाहिए सद <सभी> जी के हरष अनुसार श्री रामचंद्र गैठ सिंहासन तो मन वशिष्ठ के वचन सुहाये वशिष्टी की योगा सबको प्रिय लगे समत सकल विक्रम अतिभा को बहुत अच्छा लगा की बहुत ठीक कह रहे हैं बश जी भगवान का राम का आज्ञाभिषेक हो जाना चाहिए वचन मृत विक्रण का और सब जग अभिराभिषेका विप्रय को तो अच्छा तो नगरी प्रदर्शन की बात को वो अपनी बात को समर्थन भी करते हैं कहते हैं कहीं वचन मे विप्रेन का सभी सभी विप्रहण एक वित्र है बड़े वचन ले रहे तो बड़े तो परे प्रेम के साथ ये कहते हैं कि वाह भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेकों से अच्छी बात क्या है जब अभी राम राम भगवान का अभिषेक होता है तो सारे संसार भर के लिए आनंद की बात सब प्रसन्न होंगे सबके लिए सुखदायी बात है इसमें कौन सी जरूरत बात कौन नहीं करेगा इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। अब तक भगवान श्री राम जी को आसन आसन कर आशीन कर ही देना चाहिए ऐसे सब लोगों ने स्वीकृति दे दी कहा विलम्ब नहीं कीजिए अब बैठे घर मने अब विलंब मत करो विलंब नहीं करने के मने अब व्यवस्था इस प्रकार की कि जहां तक ज्योतक भगवान राम पर आ जाए तो कभी चौदह वर्ष पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं वहाँ चौदह के बीच में इतना बिलम हो गया बाधा बढ़ गई और वो बाधा दूर है तो अब बिलम की क्या आवश्यकता अब तो राशासन को टैंप बैठा ले देना चाहिए चाहे वो मंदिर विलम्ब नहीं पीजे महाराज कहा तिलक करेजे भगवान श्री राम जी का तिलक करेगा अब तिलक तो बाद में होगा लेकिन महाराज पहले थे भगवान राम तो महाराज नहीं है तीनों लोगों का जो स्वामी है वो तो महाराज है ही राजा राज है राजाधिराज देवाधिदेव है इस प्रकार से उसको तो महाराज धनी बनाए हैं और उनको राज सिंहासन पर बैठ करके महाराज को भी महाराज बना रहे हैं बस और कुछ नहीं है इसलिए कहते हैं कि उनको राज सिंहासन पर बैठा तो भगवान पर। तब करो सुमन दसन्न सुनत चलो हर साल और उसके बाद फिर मस्तिष्ठ जी ने कहा समन्त्र को बुला करके कि फिर अब जो है वो हो राज क्लब की व्यवस्था होनी चाहिए तैयारी करें तब तो सम तैयारी करने लगे अब क्या तैयारी करनी चाहिए वो यहां पर अब तैयारी की बात विस्तार नहीं करते अब तैयारी क्या करनी चाहिए वो देखना हो तो चौदह बस पहले की जो घटना घटी थी जो भगवान राज्यभिषेक होने जा रहा था उस समय वशिष्ठ जी ने सुमंत्र से कहा था कि देखो सी मुंगई की सामग्री सब एकत्र करो कल्पूल तो इत्याज सब एकत्र करो नगर सजाओ तीर्थों का जल लाओ सवार घोड़े रथ इत्याज सब संवारो जगह जगह लोगों को आमंत्रण दो निमंत्रण दो सबको सूचना दो इस सब जो उन्होंने कही थी पहले वही वशिष्ठ जी ने फिर सुमंत्र से कह दी कि तब चलूंगा लेकिन भगवान का आम तिलित अब वो व्यवस्था फिर से करो तब सब वही व्यवस्था करने लगे सुमंत्र सब जानते जान का व्यवस्था करनी पहले का उनको ज्ञान जानकारी है वही सब व्यवस्था सुमंत्र करने लगे और सुनते सुनत चले भनुषा बस वह सुमंत्र प्रसन्न हो बल्कि प्रसन्न भाषा चले कहना सुमंत्र को भी स्वीकार स्वीकृत आई वो भी समझते थे भगवान राम आ गए इंतरराष्ट्रीय होना ही चाहिए उनके मन में ये बात चीज थी अगर ये प्रतिशनी कह तो ये प्रसन्न है उनको लगा सम को जो हमें कुछ कहना नहीं पड़ा अपनी तरफ से बस सुश्री महाराज ने पहले से भगवान राम के अभिषेक का विचार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है और बस तैयारी तो तो करने के लिए चल दिया है और हमने कह किया और ऐसे हमने तो बहु बाजूद जो तो तुरंत तो संभाले जाए बात से मैंने हाथी बोले टैद सबसे बढ़िया संभारी सबसे पहले वो तो कार्य किया और उन सबको भेजा दूचर को भेजा और जहां जो सामग्री जानी थी वो सब सामग्री की हड्डे होने लगे कभी जहां तावन कटाईप मंदिर प्रद मावन के मैं डर्म वाले धारण भारत में जल्द वाले